श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र नाथ का अलौकिक संबंध उच्च आधार जानकर नरेंद्र नाथ की प्रगट रूप से प्रशंसा दिखाई पड़ता है प्रथम परिचय के दिन से ही श्री राम देव सबके निकट नरेंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे हैं प्रगट रूप से प्रशंसा सुनते रहने पर दुर्बल चित्त व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप वह प्रायः विनाश के पथ की ओर जाता है श्री रामकृष्ण देव ने इस बात को जानकर भी नरेंद्र के संबंध में उस नियम को तोड़ा था इसका कारण यह है कि उन्होंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि नरेंद्र का हृदय एवं मन इन दुर्बलताओं से बहुत उच्च स्तर पर स्थित है इस संबंध में कुछ उदाहरणों का यहाँ उल्लेख करने से यह विषय पाठकों को स्पष्ट हो जाएगा महामनस्वी श्रीयुक्त केशव चंद्र विजयकृष्ण गोस्वामी आदि लब्ध प्रतिष्ठ नेतागण एक दिन श्री रामकृष्ण देव के समीप बैठे हुए थे युवक नरेंद्र भी वहाँ थे भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न चित्त से केशव और विजय की ओर देख रहे थे बाद में नरेंद्र के प्रति उनकी दृष्टि आकृष्ट होते ही उनके भविष्य जीवन का उज्ज्वल चित्र फिर रामकृष्ण देव के मानस पटल पर सहसा अंकित हो उठा और उसके साथ केशव आदि व्यक्तियों के परिणत जीवन की तुलना करते हुए वे प्रथम स्नेह से नाथ को देखने लगे कुछ देर बाद सभा भंग होने पर उन्होंने कहा मैंने देखा केशव जिस प्रकार एक शक्ति के विकास के द्वारा संसार में विख्यात हुआ है नरेंद्र के भीतर उस प्रकार की अठारह शक्तियां पूर्ण मात्रा में विद्यमान है फिर देखा केशव और विजय का हृदय दीपशिखा के समान ज्ञान के प्रकाश से उज्ज्वल बना हुआ है बाद में नरेंद्र के भीतर देखा ज्ञान सूर्य ने उदित होकर माया मोह रूप अज्ञान को वहाँ से अपसारित कर दिया है अंतर्दृष्टिशून्य दुर्बल चित्त मनुष्य श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से अपने बारे में इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर अहंकार से फूल उठता किंतु नरेंद्र के मन में उसका परिणाम उल्टा हुआ उनका अलौकिक अंतरदृष्टि संपन्न मन अपने भीतर डूबकर श्रीयुक्त केशव और विजय कृष्ण के अनेक गुणों के साथ अपनी उस समय की मानसिक अवस्था की निरपेक्ष तुलना करने लगा और अपने को उस प्रशंसा के अयोग्य देखकर श्री रामकृष्ण देव की बात का तीव्र प्रतिवाद करते हुए बोल उठा महाराज आप कहते क्या हैं लोग आपकी इस बात को सुनकर आपको पागल कहेंगे कहाँ जगत विख्यात केशव और साधक प्रवर विजय और कहा उनके सामने मुझ जैसा एक तुक्ष स्कूल का लड़का आप उनके साथ मेरी तुलना करके फिर कभी ऐसा न कहिएगा श्री रामकृष्ण देव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले मैं क्या करूँ क्या तू सोचता है कि मैंने ही ऐसा कहा है माँ जगदम्बा ने मुझे वैसा दिखाया इसी कारण मैंने कहा माँ तो मुझे सदैव सत्य ही दिखाती है मिथ्या तो कभी नहीं दिखाती इसलिए मैंने कहा माँ ने दिखाया और कहलाया कहकर ही श्री राम कृष्ण देव ऐसे क्षेत्र में नरेंद्र के हाथ से प्रत्येक बार बच जाते थे ऐसा नहीं उनके इन दर्शनों की सत्यता के संबंध में संदिग्ध होकर स्पष्टवाद ये दर्भिक नरेंद्र कभी कभी कह बैठते थे माँ दिखा देती है या आपके मस्तिष्क के ख्याल से वैसा दिखाई पड़ता है यह कौन बसा सकता है यदि मुझे ऐसा होता तो मैं निश्चित कर लेता कि मेरे मस्तिष्क के ख्याल से वैसा दिखाई पड़ रहा है पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन ने इस बात को निसंदेह प्रमाणित कर दिया है कि चक्षु कर्ण आदि इंद्रियां अनेक स्थलों में हमें भ्रम में डाल देती है उसके ऊपर किसी विशेष विषय विशे के देखने की इच्छा यदि हमारे मन में सदा जागती रहती है तो फिर कहना ही क्या वे इंद्रियाँ हमें पग पग पर धोखा देती रहती है आप मुझे प्यार करते हैं और प्रत्येक विषय में मुझे बड़ा देखने की इच्छा करते हैं इसीलिए संभवतः आपको वैसे दर्शन होते रहते हैं इसके उपरांत पाश्चात्य शरीर विज्ञान में स्व संवेद्य दर्शनों के विषय में अनुसंधान तथा गवेषणा के आधार पर जिस ढंग से उन्हें भ्रांत प्रमाणित कर दिया गया है उन विषयों को नरेंद्र अनेक उदाहरणों की सहायता से श्री रामकृष्ण देव को समझाने के लिए समय समय पर चेष्टा करते थे श्री रामकृष्ण देव का मन जब उच्च भावभूमि पर अवस्थित रहता था तब नरेंद्रनाथ की उस प्रकार बाल सुलभ चेष्टा को सत्यनिष्ठा का परिचायक समझकर कर वे उनके ऊपर अधिक प्रसन्न होते थे किंतु साधारण भावभूमि पर अवस्थित रहते समय नरेंद्र की तीव्र युक्तियाँ श्री रामकृष्ण देव के बालक जैसे सरल मन को कभी कभी अभिभूत करके भारी सोच में डाल देती थी उस समय वे मुग्ध होकर सोचते थे ठीक ही तो है नरेंद्र जैसा शरीर मन वाली से सत्य परायण युवक तो मिथ्या नहीं बोल सकता उस जैसे दृढ़ सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के मन में सत्य के अतिरिक्त मिथ्या संकल्प का उदय ही नहीं हो सकता यही बात शास्त्रों में भी है अतः मेरे दर्शनों से क्या कोई भ्रम है परंतु फिर सोचते थे किंतु इससे पहले मैंने तो अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर देखा है मां जगदम्बा मुझे कभी सत्य के सिवाय मिथ्या नहीं दिखाती है और उनके श्रीमुख से बारंबार मैंने आश्वासन भी पाया है तो फिर सत्यप्राण नरेंद्र यह क्यों कहता है कि यह दर्शन मेरे मस्तिष्क के ख्याल से उत्पन्न होते हैं क्यों नहीं उसका मन मेरे कहते ही उसे सत्य रूप से मान लेता है इस भावना में संदिग्ध होकर श्री रामकृष्ण देव अंत में मीमांसा के लिए जगदम्बा से इस बात को पूछते थे और उनके श्रीमुख से यह आश्वासन सुनकर उसकी नरेंद्र की बात तो क्यों सुनता है कुछ दिनों के बाद वह नरेंद्र सभी बातों को सत्य मान लेगा वे निश्चिंत हो जाते थे दृष्टांत स्वरूप से यहाँ एक दिन की घटना का उल्लेख करना आवश्यक है